पत्रावली 333 श्री प्रमदादास मित्र को लिखित अल्मोड़ा 30 मई अठारह प्रिय महाशय मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई अपरिहार्य पारिवारिक दुख आ पड़ा है यह दुख आप जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या कर सकता है फिर भी इस सांसारिक जीवन के संदर्भ में मित्रता के स्निग्ध व्यवहार की प्रेरणा से मेरे लिए इसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है किंतु वे दुख के क्षण बहुधा आध्यात्मिक अनुभव को उच्चतर रूप से व्यक्त करते हैं जैसे कि थोड़ी देर के लिए बादल हट गए हों और सत्य रूपी सूर्य चमक उठे कुछ लोगों के लिए ऐसी अवस्था में आधे बंधन शिथिल पड़ जाते हैं सबसे बड़ा बंधन है मान का नाम डूबने का भय मृत्यु के भय से प्रबल है और उस समय यह बंधन भी कुछ ढीला दिखाई देता है जैसे कि एक क्षण के लिए मन को यह अनुभव होता हो कि मानव मत की अपेक्षा अंतर्यामी प्रभु की ओर ध्यान देना अधिक अच्छा है परंतु फिर से बादल आकर घेर लेते हैं और वास्तव में यही माया है यद्यपि बहुत दिनों से मेरा आपसे पत्र व्यवहार नहीं था परंतु औरों से आपका प्राय सब समाचार सुनता रहा हूं कुछ समय हुआ आपने कृपापूर्वक मुझे इंग्लैंड में गीता के अनुवाद की एक प्रति भेजी थी उसके जिल्द पर आपके हाथ की एक पंक्ति लिखी हुई थी इस उपहार की स्वीकृति थोड़े से शब्दों में दिए जाने के कारण मैंने सुना कि आपको मेरी आपके प्रति पुराने प्रेम की भावना में संदेह उत्पन्न हो गया कृपया इस संदेह को आधार रहित जानिए उस संक्षिप्त स्वीकृति का कारण यह था कि पाँच वर्ष में मैंने आपकी लिखी हुई एक ही पंक्ति उस अंग्रेजी गीता की जिल्द पर देखी इस बात से मैंने यह विचार किया कि यदि इसके से अधिक लिखने का आपको अवकाश न था तो क्या अधिक पढ़ने का अवकाश हो सकता है दूसरी बात मुझे यह पता लगा कि हिंदू धर्म के गौरांग मिशनरियाँ के आप विशेष मित्र हैं और दुष्ट काले भारतवासी आपकी घृणा के पात्र हैं यह मन में शंका उत्पन्न करने वाला विषय था तीसरे मैं मल्लक्ष शुद्र इत्यादि हूँ जो मिले सो खाता हूँ वह भी जिस किसी के साथ और सभी के सामने चाहे देश हो या प्रदेश इसके अतिरिक्त मेरी विचारधारा में बहुत विकृति आ गई है मैं एक निर्गुण पूर्ण ब्रह्म को देखता हूँ और कुछ कुछ समझता भी हूँ और इन्हें गिने व्यक्तियों में मैं उस ब्रह्म का विशेष आविर्भाव भी देखता हूँ यदि वे ही व्यक्ति ईश्वर के नाम से पुकारे जाएँ तो मैं इस विचार को ग्रहण कर सकता हूं, परंतु बौद्धिक सिद्धांतों द्वारा परिकल्पित विधाता आदि की ओर मन आकर्षित नहीं होता ऐसा ही ईश्वर मैंने जीवन में देखा है और उनके आदेशों का पालन करने के लिए मैं जीवित हूं। स्मृति और पुराण सीमित बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचना है और भ्रम त्रुटि प्रसाद प्रमाद भेद तथा द्वेश भाव से परिपूर्ण है उनके केवल कुछ अंश जिनमें आत्मा की व्यापकता और प्रेम की भावना विद्यमान है ग्रहण करने योग्य है शेष शब्द का त्याग कर देना चाहिए उपनिषद और गीता सच्चे शास्त्र हैं और राम कृष्ण बुद्ध चैतन्य नानक कबीर आदि सच्चे अवतार हैं क्योंकि उनके हृदय आकाश के समान विशाल थे और इन सब में श्रेष्ठ है रामकृष्ण रामानुज शंकर इत्यादि संकीर्ण हृदय वाले केवल पंडित मालूम होते हैं वह प्रेम कहाँ है वह हृदय जो दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो पंडितों का शुष्क विद्याभिमान और जैसे तैसे केवल अपने आप को मुक्त करने की इच्छा परंतु महाशय क्या यह संभव है क्या इसकी कभी संभावना थी या हो सकती है क्या अहम भाव का अल्पांश भी रहने से किसी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है मुझे एक बड़ा विभेद और दिखाई देता है मेरे मन में दिनों दिन यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जाति भाव सबसे अधिक भेद उत्पन्न करने वाला और माया का मूल है सब प्रकार का जाति भेद चाहे वह जन्मगत हो या गुणगत बंधन ही है कुछ मित्र यह सुझाव देते हैं सच है मन में ऐसा ही समझो परंतु बाहर व्यवहारिक जगत में जाति जैसे भेदों को बनाए रखना उचित ही है मन में एकता का भाव कहने के लिए उसे स्थापित करने की कातर निर्वीर्य चेष्टा और बाह्य जगत में राक्षसों का नरक नृत्य अत्याचार और उत्पीड़न निर्धनों के लिए साक्षात यमराज परंतु यदि वही अछूत काफी धनी हो जाए तो अरे वह तो धर्म का रक्षक है सबसे अधिक अपने अध्ययन में मैंने यह जाना है कि धर्म के विधि निषेधादि नियम शुद्र के लिए नहीं है यदि वह भोजन में या विदेश जाने में कुछ विचार दिखाए तो उसके लिए वह सब व्यर्थ है केवल निरर्थक परिश्रम मैं शुद्र हूं, म्लक्ष्य हूं, इसलिए मुझे इन सब झंझटों से क्या संबंध मेरे लिए मल्लेक्ष का भोजन हुआ तो क्या और शुद्र का हुआ तो क्या पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाए जाते हैं ईश्वर द्वारा प्रकट की हुई पुस्तकों में नहीं अपने पूर्वजों के कार्य का फल पुरोहितों को भोगने दो मैं तो भगवान की वाणी का अनुसरण करूंगा, क्योंकि मेरा कल्याण उसी में है एक और सत्य जिसका मैंने अनुभव किया है वह यह है कि निस्वार्थ से सेवा ही धर्म है और बाह्य विधि अनुष्ठान आदि केवल पागलपन है यहाँ तक कि अपनी मुक्ति की अभिलाषा करना भी अनुचित है मुक्ति केवल उसके लिए है जो दूसरों के लिए सर्वस्त्र त्याग देता है परंतु वे लोग जो मेरी मुक्ति मेरी मुक्ति की अहरनिश जट लगाए रहते हैं वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण नष्ट कर इधर उधर भटकते रह जाते हैं ऐसा होते मैंने कई बार प्रत्यक्ष देखा है इन विविध विषयों पर विचार करते हुए आपको पत्र लिखने का मेरा मन नहीं था इन सब मतभेदों के होते हुए भी यदि आपका प्रेम मेरे प्रति पहले जैसा ही हो तो इसे मैं बड़े आनंद का विषय समझूंगा। आपका विवेकानंद